श्री विष्णु विष्णुसहस्रनामस्त्र शांक्यम सुश प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वर्शन सुरेशर शर्मा विस्रेता प्रजाभवः अह संवत्सर व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शन सुरणाम देवाना ईश सूप पदों वा राधातु शोभनदातणाम ईश सुरेश सूर अर्थात देवताओं के ईश होने से सुरेश हैं अथवा यहां सू पूर्वक राधातु है अतः शुभ देने वालों के ईश होने से भगवान सुरेश हैं आर्ता नाम आरती हरण्वाद शरण दिनों का दुख दूर करने के कारण शरण है परमानंद शर्म परमानंद स्वरूप होने से शर्म है विश्वस्ण विश्वरेता है विश्व के कारण होने से विश्वरेता है सर्वाह प्रजा य उद्भवन्ति स प्रजा भव जिनसे संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है वे भगवान प्रजा कहलाते हैं प्रकाशरूपवाद अह प्रकाशस्वरूप होने के कारण अह है कालात्मना स्थितो विष्णुः संवत्सर इतक्त कालस्वरूप से स्थित हुए विष्णु भगवान संवत्सर कहे जाते हैं ग्रही तो अशक्यवाद्याल अर्थात सर्प के समान ग्रहण करने में न आ सकने के कारण व्याल है प्रतीति प्रज्ञा प्रत्ययः प्रज्या इति प्रत्यय प्रतीति विज्ञा को कहते हैं प्रतीति प्रज्ञा को कहते हैं प्रतीति रूप होने के कारण प्रत्यय है श्रुति कहती है प्रज्ञान ही ब्रह्म है सर्वात्मक विश्व चक्षु विश्वाक्षमा श्रुते है सर्वरूप होने के कारण सभी जिनके दर्शन अर्थात नेत्र हैं वे भगवान सर्व दर्शन है जैसा कि श्रुति कहती है सब ओर नेहत्रवाला है संपूर्ण इंद्रियों वाला है अज सर्वे सिद्ध सिद्धि सर्वादिच्युत विषाकमेय आत्मा सर्वोग अज सर्वेवर सिद्ध सिद्धि सर्वादि अच्युत विषाक अमे आत्मा सर्वग विनिश्रिता न जायत ही अज न जानिष्युतेह ना जाएहम न जनिष्ये कदाचन क्षेत्रज स्मृत महाभारते जन्म नहीं हो लेते इसलिए अज है श्रुति कहती है न उत्पन्न होता है न होगा महाभारत में कहा है मैं न होगा मैं समस्त भूतों का हूं। इसलिए अज कहलाता हूँ सर्वेशा ईश्वराणाम ईश्वर सर्वेश्वर एस सर्वेश्वर इति श्रुते समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर होने से सर्वेश्वर है। श्रुति कहती है यह सर्वेश्वर है नित्य निष्पन्नूप सिद्धः नित्य सिद्धस्वरूप होने के कारण सिद्ध है सर्वस्तुषु संविद्रुपवात्त निशय रूपवात फलूपवाद सिद्धि स्वर्गा विनाशित्वाद अफलत्व समस्त वस्तुओं में संबित अर्थात ज्ञान रूप होने के कारण अथवा सबसे श्रेष्ठ होने के कारण या सबके फल फलस्वरूप होने के कारण सिद्धि है स्वर्गादि फल नाशवान है इसलिए वे वास्तव में फल नहीं है सर्वभूता आदिकारण सर्वादि सब भूतों के आदिकारण होने से सर्वादी है ना च्युते ना च्युते स्वरूप स्वसाम्याच्युत इति तीस्यते अच्युत शाश्वत शिवमच्युत श्रुतः तथा चगवदचन अच्युतस्तेन च्युतपुरो इति कर्मण्ती अपनी शक्ति से कभी च्युत नहीं हुए न होते हैं और न होंगे ही इसलिए अच्युत हैं इति श्रुति कहती है वह नित्य कल्याण स्वरूप और अच्युत है श्री भगवान ने भी कहा है क्योंकि मैं पहले कभी च्युत नहीं हुआ हूं इसलिए उस कर्म के कारण मैं अच्युत हूं इति नाम नाम शतमाध्यम विवृतम यहां तक सहस्त्र नाम के प्रथम शतक का विवरण हुआ धर्मो कात वर्षण सर्वो वृष का भूमिमती कपराह बृष्वाद्वाच वृषाकराह श्रेष्ठ धर्मस् वृष तस्माद् उच्यस्मा कपा काोम प्रजापति महाभारते समस्त कामनाओं की वर्षा करने के कारण धर्म को वृक्ष कहते हैं पृथ्वी का क अर्थात जल में से उद्धार किया था इसलिए कपि वराह भगवान का नाम है इस प्रकार वृष अर्थात धर्म रूप और कपि अर्थात वराह रूप होने के कारण भगवान वृषा कपि है महाभारत में कहा है कपी वराह या श्रेष्ठ को कहते हैं और वृष धर्म का नाम है इसलिए कश्यप प्रजापति ने मुझे वृषा कपि कहा था या नीति मातुम परिक्चेद न शकत आत्मा यश्येति अमे आत्मा जिनके आत्मा स्वरूप का इतना है इस प्रकार माप परिच्छेद न किया जा सके वे भगवान अमे आत्मा है सर्व संबंध हा, सर्व योगा हा, असंगो सर्वंध निर्गत सर्विश्रित असो ह्य पुरुष नानाशास्त्रोक्ता वा संपूर्ण संबंधों से रहित होने के कारण सर्व सर्वयोग विनिश्रित है। श्रुति कहती है यह पुरुष निश्चय असंग ही है अथवा नाना प्रकार के शास्त्रोक्त योगों अर्थात साधनों से जाने जाते हैं इसलिए अमोघ पुंडरी कासुमन सत्य समात्मा सम्मिता सम्म अमोघ पुंडलीका वृषकर्मा व्रिश वृषाकृति वसंतीसूता वसती वसु वसूना पावकुक्त वह वसु, वसु भगवान में सद्भूत बसते हैं अथवा उन सभ्भूतों में बसते हैं इसलिए वे वसु हैं अथवा वसुओं में मैं अग्नि हूँ इस प्रकार गीता में कहा हुआ अग्नि ही वशु है वशुशब्देन धनवाचि प्राशस्त लक्ष्यते प्रशस्त मनोज स वसुम रागद्वेशादि यतो न युषिता चित तत मनः प्रशस्त धनवाचक वसु शब्द से प्रशस्तता श्रेष्ठता लक्षित होती है अतः जिनका मन प्रशस्त है वे भगवान वशुमना कहलाते हैं राग रागद्वेशादि क्लेशों और मदादि उपक्लेशों से अधूषित होने के कारण भगवान का मन प्रशस्त है अभी तथ रूपवात् परमात्मा सत्य सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म इति इति सदिति यमिति मूर्ता मृतामकवाद्वा सच्चावतुते सदति प्राण तमित दिवाकरण्यूपा सत्य सदि प्राणस्ति इति श्रुते सू साधुत्वाद सत्य सत्य स्वरूप होने के कारण परमात्मा सत्य है श्रुति कहती है ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंतरूप है अथवा सत अर्थात मूर्त और त्यद अर्थात अमूर्त हुआ इस श्रुति के अनुसार मूर्तामूर्त स्वरूप होने के कारण भगवान सत्य है अथवा सदिति प्राणास्तिम यस्म श्रुति के अनुसार सत्ण है त अन्न है और यह सूर्य है अतः प्राण अन्न और सूर्य रूप होने के कारण भगवान सत्य हैं अथवा सत्पुरुषों के लिए साधु स्वभाव होने के कारण सत्य है सम आत्मा मनो यस राग देशादिदूषि सह सत्मा सर्वूतेषु समत्मा समत्मे विद्या जिनका आत्मा मन सम अर्थात राग द्वेषादि से दूषित नहीं है वे भगवान भगवान्त्मा है अथवा आत्मा सम है ऐसा जाने इस श्रुति के अनुसार समस्त प्राणियों में सम यानी एक आत्मा है इसलिए भगवान समात्मा है सर्वैरप्यर्थ जात परिच्छि सम्मित सर्वैरपिचिमित अस, असमित समस्त पदार्थों से परिचिन्न जाने जाते हैं इसलिए सम्मित हैं अथवा समस्त पदार्थों से परिच्छिन परिमित नहीं है इसलिए असम्मित हैं समात्मा सम्मित इसका पदच्छेद समात्मा धन सम्मित समात्मा असम्मित दोनों प्रकार के होने के कारण दो प्रकार से अर्थ किया गया है सर्वकालु सर्वविकारहितवाद समह मया वर्तत समह सब समय समस्त विकारों से रहित होने के कारण सम है अथवा मां लक्ष्मी के सहित विराजमान है इसलिए सम है पूजि स्तु संस्मृतों वा सर्वल दधा न वृथा करोती अमोघ अवितथ संकल्पाद्वा सत्य संकल्प इस श्रुते है पूजा स्तुति अथवा स्मरण किए जाने पर संपूर्ण फल देते हैं उन्हें वृथा नहीं करते इसलिए अमोघ है अथवा सत्य संकल्प हैं इस श्रुति के अनुसार अभ्यर्थ संकल्प वाले होने से अमोघ हैं हृदय है। स्थम अस्नुते ब्राप्नोति इति त्रोपलक्षित पुंडरीकाक्ष युंडरीकम्यसस्थम श्रुते पुंडरीका कारे उभे अक्षिणी अशेति हृदयस्थ कमल में प्राप्त व्याप्त होते हैं उसमें लक्षित होते हैं इसलिए पुंडरीकाक्ष हैं श्रुति कहती है जो हृदय कमल पुर शरीर के मध्य में स्थित है अथवा उनके दोनों नेत्र पुंडरीक कमल के समान है इसलिए पुंडरी है धर्म लक्षणम से वृषकर्मा जिनके कर्म धर्मरूप हैं वे भगवान विषकर्मा हैं धर्मार्थमाकृति शरीरम यसे सह वृषाकृति धर्म संस्थापनार्था या संभवी युगे युगे भगवत वचनात जिनकी धर्म के लिए ही आकृति दे है अर्थात जिन्होंने धर्म के लिए ही शरीर धारण किया है वे भगवान वृषाकृति हैं जैसा कि भगवान का वचन है मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में जन्म लेता हूँ